था अनुमान खंडम प्रत्यक्ष खंड के पश्चात अब अनुमान खंड आरंभ होता है ग्रंथ का एक प्रकरण समाप्त होकर दूसरा प्रकरण जब शुरू होता है उन पूर्व और उत्तर ग्रंथों का बीच का संबंध को संगति कहते पूर्वोत्तर ग्रंथ भाग संबंध बोधकत्व संगति पूर्व और उत्तर ग्रंथ के जो भाग है उनके संबंध बोध कराने का नाम संगति होता है यद्यपि यहां पदकृतिकारत्यक्ष और अनुमान का बीच में कार्य कारण भाव संगति कह दिए और नया एक लोग प्रमुख रूपेण केवल छह संगति मानते जिसमें कार्य कारण भाव नाम को कोई संगति ही नहीं है और पदकृतिकार लिख रहे हैं प्रत्यक्षानुमान यो कार्य कारण भाव संगति विप्रेत्य प्रत्यक्ष अनंतरम अनुमान निरूप ये तो प्रत्यक्ष और अनुमान के बीच में कार्य तो है इसीलिए उन्होंने कार्यकांड नाम के एक संगति कल्पना कर लिया कार्य भाव का एक संगति मान लिया वैसे संगति आप अनेकों प्रकार का मान सकते हैं जैसे वेदांत दर्शन में दो चार सूत्र का एक अधिकरण हो जाता है फिर दूसरा अधिकरण के बीच में संगति कहीं उदाहरण संगति के, प्रतिदारण संगति के, आक्षेप संगति अनेकों प्रकार के संगतिया मानी गई है मीमांसा दर्शन में भी हर एक दर्शन के सूत्र पर ग्रंथ अधिकरणों में विभक्त होकर तो के ही ज्ञान होता।, होता है कहीं एक सूत्र का अधिकरण होता है कहीं चार सूत्र का दस सूत्र का भी अधिकरण होते हैं, और एक एक अधिकरण में एक विषय विशे पर विशेष विचार किया जाता है और अगला अधिकरण में दूसरा विषय आ जाता है उन विषयों का परस्पर संबंध अधिकरणों का परस्पर संबंध को संगति कहा गया और अनेकों प्रकार का वहां माना जाता है किंतु तो न्याय दर्शन में सूत्र में अनेकों संगतियां भले माने गए हों किंतु तो वादों को प्रस्तुत जब करते प्रत्यक्ष एक वाद है अनुमिति एक वाद है पक्षता उसमें एक वाद है उपाधि एकवाद है ऐसे अनेकों वादों को एक के बाद एक के बाद प्रस्तुत करते हैं न्याय दर्शन में उन वादों का उन पुरोतर ग्रंथों का परस्पर संबंध बोध कराने का नाम संगति और वो संगति उन्होंने छह प्रकार का माना है सब प्रसंगों को हिततावसरस तथा निर्वाह कई कार्यत्वे छोड़ा संगति ऋष्य छोड़ा संगति ऋष्यत छह प्रकार की संगति मानी गई छोड़ा मे छ की संगति मानी गई है कौन से कौन से सब प्रसंगे दूसरा हेतुता तीसरा अवसर चौथा अवसरस तथा नियम अवसरसा निर्वाह कैकत्व और कार्य कार्यकत्व निर्वाह कार्य कार्यकत्व एक शब्द बीच में आ गया है निर्वाह के साथ भी जुड़ेगा कार्य के साथ भी जोड़ेगा, जोड़ेगा। जिसे लिखा है ना निर्वाह्यम का कार्यक्यम बीच में द्वंद पटित प्रत्येक के साथ संबंध होता है नियम बताया था ना बहुत पहले मैंने द्वंद्व द्वंद्व मध् द्वंद्वान्ते पदम प्रत्येकम अभि संबद्य थे व्याकरण में हमने समझाया था तुल मैथ्य शब्द द्वंद के आदि में है शक्तिगंड पदम में अंत शब्द दोन के अंत में और अंक विधिवेश प्रत्यय के साथ जोड़ता तो एक शब्द भले बीच में निर्वाह के साथ भी जोड़ेगा कार्य के साथ का एक और का कार्य जोड़ना पड़ा निर्वाहत्व निर्वाह का निर्वाह तैक कई एक अक्षर निर्वाह घट रहा अब एकीकर विलक्षण बता रहा हूं सब प्रसंग संगति कहा माना जाता है स्मरण प्रयोज का संबंध सब प्रसंगत्व जैसे जा हम लोग ये पढ़ाते रहते हैं पीछे कोई बात याद आ गया प्रासंगिक तो याद आ गया तो उसको भी बोल देते हैं फिर वापस विषय पर लौट जाते हैं स्मरण है, है प्रयोजक जिस्टा ऐसा जो संबंध है दो विषयों के बीच में उसको सब प्रसंग कहते हैं जैसा आपने यहां देखा करण का विचार चल रहा था ना प्रत्यक्ष हमें यथार्थ अनुभव में चार हैं, यथार्थ अनुभव चार प्रकार के हैं, उनके करण भी चार प्रकार करण क्या कारण कारण तो का शब्द सुना कारण का बताया कार्य प्रतियोगी प्राग प्रति होगी कार्य का बताने लग गए कि इस प्रकार से जो एक दूसरे के स्मरण में आते जाता है तो बताना जरूरी हो गया फिर लौटा प्रत्यक्ष जन बहुत बाद में करण का लक्षण कारण बताए फिर कारण तीन प्रकार का बताया फिर करण का निष्कृष लक्षण बताए और उसके बाद वापस प्रत्यक्ष ब लौट तो बीच में इतने जो कड़ी जोड़ा गया वो सब प्रसंग संगति के वजह से प्रकृत उपादकत्व उपोदघात उपोदघात घ है, है। उपोदघातत्व जैसे आपने शुरू में उद्देश्य प्रकरण पढ़ा है ना सप्तार्था नवद्रव्याणी चतुर्विश गुणा उद्देश प्रकरण हो गया उसके बाद जो प्रकृत उद्देश्य थे उनका एक एक लक्षण करना आरंभ किया तंधवी वृथ्वी उस बता उपोदात संगति प्रकृत का ही उपपादन करने के लिए प्रकृत क्या था उद्देश्य में उन्हीं का उपपादन करने के लिए लक्षण प्रकरण आरंभ हुआ उसको उपोदघात संगति से आरंभ अब हेतुता संगति ये वर्तमान में कार्य कार्यकार होता है वहां हेतुता संगति मानते अजत स्वार्थ लक्षण या कारण भाव उपजीवी उपजीव, उपजीवी उपजीव का भाव वेतुता हे वे हेतुता संगति कहते वहां जहां पर बिना स्वार्थ को त्याग अब यह शब्द आ गया देखो स्मरण हो जाता है अजहत मैंने जहत पर समझो जह स्वार्थ अजब स्वार्था जहद अजहद स्वार्था लक्षणा लक्षणा तीन प्रकार की होती है स्वार्था स्वार अजब स्वार्था लक्षणा और जद स्वार स्वार्था लक्षण अजहल लक्षणा जहद अह जह लक्षण भी हो देते हैं स्वार्थ शब्द के बिना भी बोल देते है जहद लक्षणा जैसे गंगाया घोष बोल दिया गंगा जी में झुम्बड़ी है झोंबड़ी कैसे रहेगा तो बह जाएगा इस क्या कहना पड़ेगा गंगा जी में मतलब गंगा के तट पर है गंगा जी का जो अर्थ है क्या स्वार्थ क्या है प्रवाह उसको त्याग दिया जहत में त्याग करके उससे संबंधित जो दूसरा अर्थ क्या है गंगा जी का तट वो तट अर्थ ले लिया हमने गंगा संस्कार प्रवाह न लेकर के तट अर्थ ले लिया क्योंकि झोंपड़िया प्रवाह में नहीं हो सकते वो जो तटर्थ आप ले रहे हो इसको कहते जह स्वार्थालक्षणा ज स्वार्थालक्षण और अजस्वार्थ लक्षण जब स्वार्थ को त्याग ही देते टोट पूर्ण रूपेण स्वार्थ को त्याग देना पड़ता है जैसे दृष्टांत क्या होगा स्वार्थ को त्याग पूर्ण रूपेण त्याग करना वो त्याग हो गया गौ का हमने गंगा गौने ले लिया स्वार्थ त्याग में और अजत में स्वार्थ बिल्कुल नहीं त्यागना है पूरा ग्रहण लेना अजस्वार स्वार्थ को त्यागना नहीं है जहत में त्यागना इसलिए गंगा का अर्थ क्या था उसको त्याग दिया त्याग करके अपने तट ले लिया वो जह स्वार्थ हो गया लेकिन अजस्वार में क्या है स्वार्थ का अर्थ को त्यागना नहीं है वो अजस्वार लक्षणा हा श्वेतो धावती सफेद दौड़ रहा है सफेद तो दौड़ नहीं सकता सफेद क्या दौड़ेगा फिर सफेद घोड़ा दौड़ेगा फिर सफेद गाय दौड़ेगी तो है ना? न सफेद शब्द में क्या लेना है घोड़ा या गाय वाले जब घोड़ा या गाय अर्थ ले रहा हूं तो सफेद रंग अर्थ छूटता नहीं है सफेद अर्थ छूटा नहीं सफेद रंग विशिष्ट घोड़ा भागा पर रंग का जो अर्थ है सफेद शब्द का जो रंग है वो भी ग्रहण हुआ लक्षण क्या जस् स्वार्थ लक्षण जज अजय स्वार्थ लक्षणा दृष्टान्त है ताके बोधिरता कौन से दही को बचाना कौन से दही को बचाना तो मतलब बिल्ली खाने को आ तो छोड़ना ये तो अर्थ होगा ना कौवा शब्द का मुख्य अर्थ जो है पक्षी विशेष वो त्याग देंगे हम और उसके साथ इसके अंदर छिपा हुआ अर्थ है घातकत्व दधी का विघातर वो अर्थ ले लेंगे और कहेंगे दधी विघातक जितने भी है सबसे रक्षा करो यह अर्थ करेंगे ऐसे करने में कौवा अर्थ नहीं नहीं तो भी दधी का विघातक लेकिन बिल्ली भी पकड़े में आ गई बिल्ली भी दधी विघा विघातक जितने भी दही के विघातक हैं, सबसे बचा हुआ तो लेंगे। उसमें स्वार्थ का मुख्यार्थ त्याग तो हुआ गौणार्थ ले लिया गया विघातक विघात तो। और जहत भी हुआ मुख्यार्थ त्याग से और अजहत भी है क्योंकि दधि विघात का कवा भी आ गया उसमें कवा भी आ गया सभी आ गए इसे दधि विघात में जो लक्षण हुआ कौवा शब्द का लक्षण में दधि विघात में कर दिया उसको कहते हैं जद अजद स्वार्थ लक्षण पर्याप्त वेदांत तत्वसी तो तो में भी जद अजद लक्षण ही लगाया जाता है इसी को भागत्याग लक्षण भी कहा जाता है भागत्याग लक्षण भी काक शब्द का अर्थ केवल काक नहीं है वहां दधि उपघातव विशिष्ट काक्य उससे रक्षा करो दही को ही अर्थ है आप दही को कौवा से क्यों रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि कौआ दही का विघात इसे दधि विघात विशिष्ट काक अर्थ है का शब्द का उसमें से एक भाग काग दिया दधि विघातकत्व को हमने ले लिया भाग त्याग लक्षण यहां पर कहते हैं अजस्वार लक्षण है कार्यकार प्रत्यक्ष और हनुमान के पीछे कार्यकार है ये और वह कार्य कारण भाव में प्रत्यक्ष अपने स्वार्थ को हम त्याग नहीं रहे हैं प्रत्यक्ष को हम नहीं ले रहे हैं प्रत्यक्ष अपने पूर्व जितने कथित सर्व अंगों के सहित अनुमिति के प्रति कारण होता है सांगो पांग संपूर्ण प्रत्यक्ष अनुमिति के प्रति कारण इसको कहते हैं आज स्वार्थ लक्षण कार्य कारण इसी प्रकार अजस्वार्थ लक्षण या उपजीवी उपजीवक भाव आश्रय आश्रित भाव इस शिष्य गुरु के शरण में चला गया वहां जो कारण है आजस्वर्थ लक्षण उपजीव उपजीवक भाव कारण बन एक दो तरीके का कार्यकारण का नाम एक हेतु तो नाम रख दिया हेतुता तो संगति पृथक तो कोई कार्य कारण भाव नाम की संगति नहीं है हेतुता तो के अंतर्गत ही उसको ले लिया कार्य का उपजीव बहुत आकाश पातल का फर्क आप मकान में बैठे हैं या कार्य आपका भाव क्या है आप आश्रय है आप उपजीवीवभाव क्या मकान से पैदा हो गए क्या फिर कार्य भाव हमेशा उत्पत्ति को लेकर होता है और उपजीवी का बजाव हमेशा स्थिति को लेकर के आप यह बैठे कारण लेकिन किस प्रकार का है आपकी स्थिति अवसर संगतित्व प्रतिबंध की बूथ शिष्य जिज्ञासा निवृत्तर वक्तव्यत्म अवसर संगतित्व यहां पर प्रत्यक्ष के बीच का अवसर संगति भी कहा जा सकता है क्योंकि आपने पहले कहा था यथार्थ चतुर्विदाह प्रत्यक्ष अनुमति शाप्त और प्रत्यक्ष चुप बैठ गुरुजी चेले के दिमाग में आया तो कहा था प्रत्यक्ष अनुमिति भी कुछ होता है और अब तो गुरुजी जी मौन हो गए हैं इसका मतलब अनुमिति क्या है मेरे मन में आ गया मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी प्रत्यक्ष क्या है उस जिज्ञास निवृत्त हो गया उसके अनंतर वक्तव्य था अनुमिति उसके बारे में कहा नहीं है इसलिए पूछेगा शिष्य गुरु जी क्या है बताइए ऐसे प्रश्न ऐसी स्थिति में जो संगति होती है उसको कहते हैं अवसर संगति शिष्य की जो जिज्ञासा प्रतिबंध की जिज्ञास क्या है प्रत्यक्ष संबंधी जिज्ञासा वह निवृत्त हो गया क्योंकि जब आपने वहां प्रतिज्ञा किया वो कितना बोला चार चा, यथार्थान चतुर्विदा प्रत्यक्षानुमिति शाब्द भेदात ये पंक्ति थी वो जब सुना था उसके दिमाग में सबसे पहले प्रत्यक्ष को जानने की इच्छा हुई है प्रत्यक्ष अनुभूति क्या चीज है तो अनुमिति पहले हम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अनुमिति को कथन करने में प्रतिबंधक कौन है प्रत्यक्ष क्योंकि शिष्य प्रत्यक्ष को जानना चाह रहा तो अनुमिति का आरंभ में शिष्य की यह जो प्रत्यक्ष को जानने की इच्छा प्रत्यक्ष संबंधी जिस जि है शिष्य के अंदर वो क्या है प्रतिबंध की भूत इस प्रतिबंध की भूत शिशु जिज्ञासा हो गया प्रत्यक्ष विषय जिज्ञासा वो निवृत्त कर दिया गुरु ने उसके अनंतर वक्ता में क्या रह गया अनुमिति इस अनुमिति में अवसर संगतित्व तो आ जाता इसलिए प्रत्यक्षानुमिति का बीच में दो संगति मानी जा सकती है कार्य का अनुभा संगति अथवा अवसर संगति और बाकी दो यहां भी आया नहीं दृष्टान एक प्रयोजक प्रयोजित जैसा भी आएगा आपको तो, अनुमिति का लक्षण बना दिया अनुमति करण अनुमान इन अनुमिति कैसे उत्पन्न होगी उसके लिए दो लक्षण बीच में लाएंगे परामर्श का लक्षण पक्ष धर्मता का लक्षण व्याप्ति पक्ष धर्मता परामर्श तो ये जो दो तो लक्षण पीछे बता रहे अनुमिति का वास्तविक दृष्टान देने से पूर्व में वो क्या हो गया एक प्रयोजक है हमारा उससे प्रयोज्य है परामर्श और व्याप्ति एक प्रयोजक रूपी अनुमिति के द्वारा प्रयोज्य जो जो बातें आप कहेंगे परामर्श हुआ व्याप्ति हुआ वगैरह उसको कहते हैं निर्वाह का संगति और एक कार्यानुकूल कार्य एक कार्य के अनेक बातें कह दिया जाता है जहां वो सब कार्य है। दोनों में थोड़ा अंदर है अंतर है निर्वाह काम कार्यक्रम है या प्रयोज्य प्रयोजकों के पीछे निर्वाह एक या एक कार्य के प्रति अनेक कारणों को लेकर एक कारण को लेकर के नहीं एक कार्य संबंधी अनेक छोटे छोटे जो कारण है उन सब सबकी बात जब कहा जाए वहां कार्य केवल के सीधा कार्यक्रम का संगति से नहीं कहा जाएगा एक कार्य के अनुकूल अनेक छोटे छोटे कारणों का विचार कार्यक्य और एक प्रयोजक सं कार्यकार नहीं है कितु प्रयोच प्रयोजक भाव है प्रयोज्य प्रयोजक भाव है परस्पर एक दूसरे का ऐसी स्थिति में वहां निर्वाह के संगति होता है अब अनुमिति आप पढ़ने जा रहे हैं इसलिए यहां कौन सा से से संगति रहा दो वो संगति रहा एक कार्यकाल राह हेतुता संगति अथवा अवसर संगति इन दो संगतियों के आधार पर अथ अनुमान खंडम करके अनुमान खंड को आरंभ किया जाता है अनुमानस किम लक्षणम्, अनुमान से किम लक्षणम् सब लिखिए। अनुमान का लक्षण क्या है पूछे जाने पर कहते हैं अनुमिति करणम अनुमान अनुमिति का जो कारण है उसका नाम अनुमान है जैसे आपने कहा प्रत्यक्ष का जो कारण है और प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण यहा कारणम प्रत्यक्ष प्रमाणम और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है इंद्रिय में प्रत्यक्ष प्रमाणम इंद्रियों में करणत्व लाया है ना कि इंद्रिया करण क्यों है कि इंद्रियों में व्यापार वत्व है कैसे <unpleasant analogy> क्योंकि इंद्रियों से जन्य है सन्निकर्ष और इंद्रियों से जन्य प्रत्यक्ष प्रमाण का जनक भी है सन्निकर्ष और सन्निकर्ष संयोग और समवाय दो ही या विशेष विशेष -विशे होने से, से भिन्न भी है। भिन्नत्व सती जनक जन्य व्यापार का लक्षण आ जाता है सन्निकर्ष में आज सन्निकर्ष भी व्यापार वाला है इंद्रिय व्यापार बद्ध है और असाधारण कारण भी होने के आते हैं को क्या कहेंगे करण ठीक है यथा तथा इसी प्रकार यहां पर वे अनुधिकरणम अनुमान हम कर दिया व्यापार क्या है अनुमान करण तब होगा ना जब वो व्यापार व असाधारण कारण हो करन का लक्षण ही व्यापार व दसाधारण कारणम करणम व्यापार क्या है फिर परामर्श व्यापार करते हैं क्या परामर्श करने से मत सोचे भाई आपसे कुछ हम परामर्श लेना चाहते हैं व्यवहार में होते परामर्श लेना चाहता हूं so वो परामर्श नहीं एक संज्ञा विशेष नहीं है आए क्योंकि अपना एक नामकरण है यहाँ दर्शन शास्त्र का एक ज्ञान विशेष का नाम परामर्श भाग्यवस्था बता रहे लक्षण परामर्श क्या है अब देखिए हनुमान एक है परामर्श और अनुमान चन्या अनुमिति का जनक भी है परामर्श और वह परामर्श ज्ञान विशेषण उनसे क्या है गुण है ना ज्ञान क्या है इनके मत में गुण है परामर्श में गुण है अनुमिति भी गुण है प्रत्यक्ष भी गुण है जितने विज्ञान है गुण विशेष है अतएव वह द्रव्य से भिन्न भी है द्रव्य से भिन्न भी है परामर्श अनुमान से जन्य भी है परामर्श अनुमान से जन्य अनुमिति का जनक भी है परामर्श अतः परामर्श हो गया व्यापार व्यापार वद्ध हो जाएगा अनुमान और वह असाधारण कारण भी है अतः वह अनुमान को क्या कहेंगे कारण कहेंगे अनुमान को करण कहा जाएगा अनुमित करणम अनुमानम अनुमित करणम अनुमानम अनुपर्ग यहा धातु से अनुमति बना उसी प्रतिवाद अनुमानम बना प्रत्यय भेद कर दिया ऐसा प्रत्यक्ष में आप क्या करते विग्रह भेद करते प्रत्यय भेद नहीं प्रत्यय इन विग्रह भिन्न भिन्न हो गया कर्ण वित्पत्ति तो प्रमाण प्रग हो गया कर्मविपत्ति करोगे तो मापरक हो जाएगा प्रत्यय अलग कर दिया अनुमिति और अनुमान अनुमिति प्रमा उस कर्णभूत प्रमाण है अनुमान प्रमाण और उसमें कर्णत्व का लक्षण भी आपने घटा लिया न्याय बोधनी कार्य कहते हैं वह नव नायकों के हिसाब से करें अनुमान क्या है कहते अनुमान व्याप्तिक ज्ञान का नाम है न्याय निकाल नव्य न्याय को अनुसार कर रहे हैं अनुमान व्याप्त ज्ञान और प्राचीन न्याय अनुमान लिंग परामर्श को कर लिंग परामर्श क्या है परामर्श अलग है लिंग परामर्श अलग है ये बाद में मूल में ही आएगा आपको इतना समझिए कि प्राचीन न्याय कौन का है नव्य न्याय कौन का है नव्य न्यायिक लोग व्याप्त ज्ञान करण मानते हैं अनुमान मान है करण अनुमिति का प्राचीन न्यायिक लोग लिंग परामर्श को अनुमिति का करण मानते हैं अनुमान मानते ये परामर्श क्या है व्याप्ति ज्ञान क्या है लिंग परामर्श क्या है ये तो मूल में आ रहा है देखिए अभी न्याय गोधनी अनुमानम लक्ष्य अनुमिति अनुमितो व्याप्ति ज्ञान करणम अनुमितो व्याप्ति ज्ञान करणम परामर्शो व्यापारः अनुमिति फलम कार्यम इत्यादि साफ साफ बोल दिया ना अनुमिति में अनुमान में कौन सी व्याप्ति ज्ञान क्या है कर्ण है परामर्श क्या है व्यापार है अतः कार्य क्या है फल अनुमिति ये फल कार्य अनुमिति है कार्य फल उसमें करण अनुमान जिसको कहते हैं वह व्याप्ति ज्ञान है व्यापार परामर्श क्योंकि परामर्श से व्याप्ति ज्ञान जन्य हनुमान जनमने व्याप्ति ज्ञान जन्य सती व्याप्ति ज्ञान जन्नी अनुमित्ते जनकत्वा पुस्तक में देखिए परामर्श से व्याप्ति ज्ञान जन्य सदी व्याप्ति ज्ञान अनुमान अनुमान कौन है व्याप्ति ज्ञान अनुमान है जो कारण होता है उसको अनुमान कहते हैं या कारण कौन है नवीनों के अनुसार व्याप्त ज्ञान है इसलिए व्याप्ति ज्ञान अनुमान है तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य है अर्थात अनुमान से जन्य है और व्याप्ति ज्ञान अर्थात अनुमान से जन्य अनुमिति का जनक भी है वह परामर्श जन्य अनुमिति का जनक भी है वह परामर्श लक्षण समय तजन स्थिति तजन जगत रूप व्यापारत्म उपन्नम इसलिए परामर्श के अंदर त्रुति तंगत यह व्यापार का लक्षण पूर्ण रूप रहा है और परामर्श ज्ञान विशेष होने से गुण है अतः द्रव्य भिन्नत्व भी आ जाता है अनुमानम इसलिए अनुमिति करणत्म अनुमान से अनुमिति करणत्व यह अनुमान का लक्षण है और अनुमान क्या है अनुमान व्याप्त ज्ञान एक परामर्श रूप व्यापार द्वार प्रति असाधारण कारण अनुतिकरण व्याप्त ज्ञान को अनुमित का हो क्योंकि परामर्शरूपी व्यापार के द्वारा अनुमिति के प्रति असाधारण कारण है कौन व्याप्ति ज्ञान इसलिए व्याप्ति को हम क्या कहेंगे अनुमान किसका अनुमिति का अनुमिति का करण जाएगा क्योंकि परामर्श रूपी व्यापा, इस व्यापार द्वारा अनुमिति के प्रति क्या है है कारण तो व्यापार बद्ध होते हुए आसान कारण तो किसमें आया अनुमान अतएव व्याप्ति ज्ञान को अनुमान कहेंगे अर्थात अनुमिति का करण कहेंगे न्याय बोध निकार पूरा प्य न्यायिक के अनुसार घटा दिए आगे आएगा स्वयं प्राचीन न्यायिकों का विवाद बता दिए अतवा एतार्ष व्यापार से जन्य है अनुमिति ये अनुमिति का लक्षण क्या है परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति मूल में परामर्श जन्यं ज्ञानम अनुमिति परामर्श से जन्य जो ज्ञान वो क्या है वो भ्रमी से जन्य घट ये भ्रमि पैदा ना हो व्यापार ना हो तो घट पैदा नहीं होगा हमेशा व्यापार से जन्य होता है भ्रमी हुआ तो घट शुरू हो गया जैसे घूमने लगता है तुरंत बनना चालू हो जाता है परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति लक्षण हुआ अनुमिति एकम लक्षण अनुमिति का परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति ही टीका में देखिए न्याय बोधने में परामर्श जन्य मिति परामर्श जन्य विशिष्ट ज्ञानत्म अनुमित लक्षण इसलिए दो हिस्सा है परामर्श तो जन्यत्वेषण है विशेषण से विशिष्ट विशेषी होता है इसलिए परामर्श जन्य तो विशिष्ट जो ज्ञान ज्ञान तो अनुमित परामर्श जन्यत तो विशिष्ट ज्ञानत्म अनुमित लक्षण अगर ज्ञानतृमातृपादा प्रत्यक्षादावधि व्याप्ति सब लक्षण करते क्या ज्ञान अनुमित परामर्श जन को हटा दो कितना रखा लक्षण ज्ञान इतना ही आप लक्षण रखते हैं तो आपका प्रत्यक्ष में भी उपमिति में भी है में भी है यथार्थ अनुभव भी है। क्या है सब ज्ञानी तो है स्मृति भी क्या है ज्ञान सभी में अतिव्याप्ति हो जाए ज्ञानत्तम इतना लक्षण करेंगे प्रत्यक्ष अन्य जितने ज्ञान है सभी में अतिव्याप्ति हो जाएगा इसलिए परामर्श जनित जरूरी है अत्र उपादान प्रत्यक्षादावधि अतर्थ द्वारा परामर्श जनित्व विशेषण उपादान इसलिए विशेषण को ग्रहण करना पड़ा और उतना ही रखो परामर्श मात्र उक्त इतना ही लक्षण रखिए परामर्शजन्यम और परामर्श परामर्श का भी है। के प्रति कारण कारण होता, होता। कोई दूसरा नहीं लोग कह रहे थे, अमुक बीमारी से आदमी मर गया उसके कर्म फूट गया खत्म हो गया मर गया खुद ही कारण होते कोई दूसरा दौड़े होता है वो गोली मार दिया बेचारा को। कोर्ट में केस हो रहा फांसी लग रही है कर्म खत्म था उसके निमित्त मात्र बना छोड़ रहा निमित्त है, निमित है। और कोई गोली मार रहा है आपको तो निमित्त बेचा रहा है आप तो मर चुके पहले मालूम नहीं इतना ही है डेट ऑफ बर्थ जिस दिन आपको मालूम हुआ आपको उसी समय डेट ऑफ डेथ टाइम ऑफ डेथ प्लेस ऑफ डेथ तीनों फिक्स है तो तो तो तो तो तो तो वो फिक्स्ड उसके अपना प्रारब्ध है पिछले उसका दिमाग घूम गया समय आ गया ना कोई रोक नहीं सकता उसको कोई नहीं रोक सकता हमने पर को देखा तो सब तो कुछ प्रारब्ध प्रारब्धाधीन होता है उस समय में कुछ ऐसे चीजें इसलिए अनिच्छन्न पिवार स्ने अर्जुन पूछता है न चाहते हुए बहुत पुरुषार्थ कर लिया बहुत प्रयास कर लिया फिर भी गड्ढे में चला गया भैंस गई पानी में कहावत इसलिए बना आदि बहुत कोशिश करता रस्सी डाल के खेचता है भैंस को लेकिन वो पानी में जाती है रोक नहीं सकते आप इसलिए कहावत ही बन गया भैंस गई पानी में अनिच्छन्न पे वार्ष ने पंचदशी आपने कभी सुना हो तो उसमें बहुत विस्तृत वेचन किया तीन प्रकार की प्रारब्ध स्वेच्छा प्रारब्ध परेक्षा प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध अब उसको नहीं पढ़ाऊंगा यहां <laughs> <laughs> फिर विवेदांत में चले जाएंगे जो अनिच्छा प्रारब्ध होता है वही होता है सुसाइड के समय में एक्सीडेंट के समय में ऐसे समय में अनिच्छा प्रारब्ध ही मरना पड़ता तो है लिखा था ऐसे जाना था उसने गया अच्छे अच्छे संत जहर से मार दिए थे, उड़िया बाबा गए गर्दन काट दिया गया चेले की दिमाग में जिससे सेवा करता रहा उसकी खोपड़ी ऐसा घूम गया पंखा लगा रहा था, पंखा को रखा गया अंदर गड़ा से छिपा खिला और खट से मार दिया क्या है इसमें तो कचाव तो पुरुष को मालूम नहीं थे अभी गड़ा से मारने वाला है मेरे को मालूम तेनो भी करते हैं होना है लीला होने को अनिचापा है घटकध्वंस हुआ यदि घटी नहीं होता तो घटध्वंस क्या होता यदि मान लो घटी नहीं है तो उसका ध्वंस क्या होना घट है इसे तो घटका ध्वंस हुआ अच्छा घट ध्वंस के प्रति घट स्वयं भी, भी कारण है दंडा भी कारण है कारण तो अनेक होते हैं लेकिन घट ध्वंस के प्रति घट भी एक कारण प्रकार से परामर्श ध्वंस के प्रति भी स्वयं परामर्श भी एक कारण आदि परामर्श चिन्ह कौन हो गया परामर्श ध्वंस आप किसका लक्षण कर रहे थे अनुमिति का अनुमिति का लक्षण कर रहे थे और लक्षण कहां चला गया परामर्श ध्वंस में अतव्य क्या कहना पड़ेगा परामर्श जनित्व सदी ज्ञान शब्द तो दे दो और ध्वंस क्या है अभाव रूपा है ज्ञान रूपा गुण नहीं है अत्य लक्षण का अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया वही तो परामर्श जन मात्रोक्त तो परामर्श ध्वंस अति व्याप्ति अतस्तवाराय ज्ञानत्म इसलिए ज्ञान शब्द को करना आवश्यक हो गया इस तरह का लक्षण भी हो अनुमान का भी अनुमिति का करण का पर तो नाम अनुमान है और परामर्श जी जो ज्ञान है विशेष है ज्ञान विशेष का नाम अनुमिति है प्रश्न उठता फिर परामर्श क्या है परामर्श से ज्ञान है उस क्या स्वरूप क्या है क्या व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म ज्ञानम परामर्श व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म ज्ञानम परामर्श आप यहाँ ऐसे शब्दों को प्रयोग कर देते हैं उत्तर उत्तर आगे ग्रंथ जाएंगे तो पूर्व शब्द अर्थ आता अरे व्याप्ति शब्द आ गया पक्ष धर्म का शब्द आ गया है क्या है? ये प्रश्न उठेंगे लेकिन पहले भी आपको हमने बता दिया था धुआ और अग्नि को लेकर के यूम स्तर तथा अग्नि जहा जहा अविच्छिन्न धूमरेखा हुआ करेगा निश्चित रूप उस मूल में उस धूम रेखा का मूल में अग्नि जरूर होता है ये जो आपने मन में रसोई घर में चूल्हा जलाते जलाये तो बारंबार जला बारं बार ही रेखा जब जब वहां पर धूम निकलने लगता है तो उसका नीचे जरूर अग्नि उस तरह में होता है तो नियम बना लिया आपने यत्र यत्र धूमहात्र अग्नि अथवा यो यो ससा व्यमान ऐसा जो आपने एक संबंध बना लिया धुआं और अग्नि के बीच में एक नियम ग्रहण किया है जो कि अकाट्य नियम है उस अकाठ्य नियम जो इस प्रकार का ग्रहण होता है उनका नाम व्याप्त है उस नियम का आधार कौन है आपने अग्नि का निश्चय किया उस पहाड़ में किसको देखकर निश्चय किया धुआं को देख निश्चय किया इसे धुआं का नाम पक्ष धर्म का जिसमें आप अग्नि घोषित करना चाह रहे निर्णय कर रहे हैं यहां से अग्नि दिखाई नहीं दे रहा है पहाड़ में आपको लेकिन पहाड़ से उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है तो पहाड़ में आपने धुआं देखा ना पहाड़ हो गया हमारा पक्ष उसमें धर्म है धुआं उसको आपने देखा है धुआं को हम क्या कहेंगे जाके नहीं। धर्म वो एक चीज वस्तु विशेष देखा हम उसको कहते धर्म पक्ष हो गया पर्वत उसमें दिखाई दिया वस्तु जो धूम है वो उसको धर्म का जब पक्ष धर्म कौन हो गया पर्वत में दिखाई दिया हुआ धुआं उस धुए का नाम है पक्ष धर्म और उस धुआं को लेकर जो नियम था अग्नि के साथ जिसको रोशोई में आपने लिया था उसका नाम व्याप्ति त्रेत्र धुमा तर धुमवान सावन इस प्रकार का जो आपने नियम ग्रहण किया वो व्याप्ति है उस नियम का एक टुकड़ा एक हिस्सा है धुआं और उस धुए को आपने देखा पर्वत में तो पर्वत में धुआं को देखने का नाम पक्ष धर्मता जब इन दोनों प्रकार के ज्ञान को आप जोड़ देते हैं उसका नाम होता है परामक्ष रसोई में देखा हुआ नियम और धुआं देखा पर्वत में पर्वत धुआं देखते ही आपको याद आ गया रसोई में ग्रहण क्या हुआ नियम उस नियम को और पक्ष धर्म को दोनों को जोड़िए उस दोनों को जोड़ करके जो ज्ञान आपके अंदर होगा उस ज्ञान का नाम परामर्श व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान व्याप्ति हो गया नियम उससे विशिष्ट जो पक्ष में देखा हुआ धर्म जो की व्याप्ति का भी आधार था उसी को अपने वहां ग्रहण किया है तादृश धूम ज्ञान का नाम परामर्श होता है इसे देखो यह था वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत ज्ञान परामर्श वन्य व्याप्य धूमवान अब देखिये यूम तत्र तत्र वन इसको कहते हैं हम व्याप्य यह है व्यापक क्योंकि अधिक देश में रहता है ऐसे भी जगह है जहां वन्य है हिंदुआ नहीं होता तो गरम लोहा है तप्त तो अयोगोलक कहते हैं संस्कृत में तप्त तो अयोगोलक या, या पिंड तप्त तो अयह पिंड गर्म गरम लोहा गरम, उष्क स्पर्श है, है वहां पे, वहनी है वो तो दे जला देगा तेन सिद्ध धुआं नहीं मित्र इसलिए अग्नि क्या हो गया व्यापक और ये हो गया व्यापक अधिक देशवृत्तित्व व्यापकत्व न्यून देश देशवृत्तित्व व्यापक, कम जगह में अनुभव में आवे वो व्याप्य होता है जो अधिक देशों में अनुभव में आवे वो व्यापक अतएव वन्नी क्या हो गया व्यापक देखो अभी पंक्ति समझ में आएगी वन्नी रूपी व्यापक का व्याप्य कौन है धूम है तादृश ध्रम वाला यह पर्वत है पहला हिस्सा व्याप्ती हो गया दूसरा हिस्सा पक्षधर्म का दोनों से विशिष्ट न्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इस ज्ञान को कहते हैं परामर्श इसरो संक्षेप ने लिख दिया मूल में वन्नी व्याप्य धूम वाल में धूमवान पर्वत मूल में आपको वन्य शब्द है व्याप्य शब्द है धूमवान पर्वत वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत यह अयम यह उसको हिंदी में समझना है तो एक कहना है वन्नी रूपी व्यापक का भूता जो धुआं वही धुआं वाले रूपेणा हमने इस पर्वत को देखा ऐसा आपके दिमाग में जो ज्ञान पैदा हो गया उस ज्ञान का नाम परामर्श यदि ज्ञान परामर्श तजन्य तार परामर्श जन्य जब ये परामर्श होता है आपके मस्तिष्क में निर्णय हुआ पर्वत हो वन्यमान इसने पर्वत भी जरूर वन्नी वाला है जैसे महानस धुआं वाला होने से वन्नी वाला था अतएव यह पर्वत भी धुआं वाला होने से धूम वाला होने से निश्चित रूप यह अग्नि वाला है पर्वतो वन्यमान ऐसा जो अग्क मस्तिष्क निश्चय हुआ उस निश्चय का नाम अनुमति तो पर्वतो वन्यमान अनुमिति वन्नी व्याप धुमववान अयम पर्वतिया परामर्श परामर्श में दो हिस्सा है एक है व्याप्ति दूसरा है पक्ष धर्मता पक्ष धर्मता यह न मूल में व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म ज्ञान परामर्श अभी आपने पढ़ा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श पहला ऐसा व्याप्ति यहां तक धुमा और दूसरा ऐसा पक्ष धर्मता है से व्याप्ति विशिष्ट जो ये पक्षधरम का ज्ञान है इसको परामर्श कहते हैं इस परामर्श जन ज्ञान का नाम अनुमिति है पर्वतोवनी मान इन दोनों को जोड़ा तो निकला ये व्याप्ति मस्तिष्क में बहुत पहले से ये रसोई घर में से और घूमते फिरते कहीं पहाड़ में चले गए तो वहां पर ये हो गया ये चीज पहले से दिमाग में था ये त्रेत्र के आधार पर व्यापक का व्यापति धूम है ये हिस्सा आपके दिमाग में बहुत पहले से ही है और कभी घूमते पहाड़ में गए तो वहां आपने देखा धुआं कहीं दूर से तो ये जो ज्ञान हुआ पक्षधर का ज्ञान एक साथ होता नहीं है ये बहुत पहले हो रखा है ये वर्तमान में हुआ है पहले हुआ उस व्याप्त ज्ञान को वर्तमान में हुआ यह जो पक्षधर का ज्ञान को दोनों को जब जोड़ लिया आपने उससे उत्पन्न हो गया पर्वत्व निमान यह अनुमिति स्वार्थानुमान में समझाएंगे विस्तार रूपेण कैसे कैसे होता है हाँ, प्रक्रिया बताएंगे अब पहले बता रहे व्याप्ति का उससे पहले न्यायोधनी को देख लीजिए अनुमिति लक्षण घटकी भूता परामर्श लक्षण आचस्थ अनुमिति का लक्षण भूता लक्षण में घटकी भूत जो परामर्श की अनुमिति का लक्षण क्या परामर्श जन्य ज्ञान मनमित उसमें एक परामर्श शब्द है उस लक्षण में कितना शब्द है तीन शब्द है परामर्श जन्य न्या तीन शब्द परामर्श जन्य न्या न्याय शब्द का अर्थ आप जानते बुद्धि का लक्षण क्या ना सर्ववार बुद्धि ज्ञान वो शब्द गर्थ जानते जन्य शब्द का भी अर्थ आप जानते और एक शब्द था परामर्श जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं उसका लक्षण करने जा रहे हैं अनुमिति का लक्षण में तीन शब्दों में से दो शब्द में जानता था, एक शब्द नहीं जानता हूं घटकी भूत मतलब क्या तीन शब्दों से वो घटित है अनुमिति का लक्षण कैसा है तीन शब्दों से बनाया हुआ है परामर्श जन्य और ज्ञान इन तीन शब्दों से बना हुआ उन तीन में से एक घटकों घटक बोलते संस्कृत में घटक पहला घटक है परामर्श दूसरा घटक है जन्य तीसरा घटक है ज्ञान तीन शब्द है ना प्रत्येक शब्द में क्या कहेंगे इस लक्षण का घटक शब्द अत परामर्श क्या है अनुमिति लक्षण में विद्यमान एक घटकी भूत शब्द है उस शब्द का परामर्श का लक्षण व्याप्ति विशिष्टी व्याप्ति विशिष्ट तत्पक्ष धर्मदा ज्ञान चीज कर्मधारे समास समझना ये दो अलग अलग है दोनों को जोड़ा है ना ये व्याप्ति विशिष्टम और ये अलग चीज है तत्पक्ष धर्मदा ज्ञान व्याप्ति वन्नी रूपी व्यापकता व्याप्ति रूपा धूम इसी धूम को आपने देखा इसे तत् तत्म ने पूज व्यापति रूपा धूम उसी को पक्ष में ग्रहण कर लिया अर्थात पर्वत में देखिए आप पक्ष पढ़े पर्वत पक्ष सपक्ष विपक्ष इन चीजों को समझना पड़ता है विपक्ष होने नहीं समझना हमारा सपक्ष हमारा पक्ष हो गया हमारा पार्टी है विपक्ष होने अपोजिशन पार्टी है राजनीति वाली नहीं है यहां पक्ष से जिसमें हम साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं अब यहां समझना है थोड़े और गहराई में जाइए पहले आगे पढ़ने से नहीं तो फिर यह न्याय बोधनी कुछ पकड़ में नहीं आएगा देखिये पर्वतो तो अनुमिति का शुरू अनुमान का शुरू में लिखते हैं पर्वतों तो वन्यमान धूमा यथा महानसम ऐसे लिखा जाता है ये प्रक्रिया अनुमानों को लिखने की प्रक्रिया है चार चीज होते ही है इसमें अनुमान में पहले का नाम पक्ष है दूसरे का नाम साध्य है तीसरे का नाम हेतु है चौथे का नाम दृष्टांत है और विपरीत दृष्टांत भी देंगे यथा तथा दृष्टान का दूसरा नाम है सपक्ष और एक प्रत्युदाहरण दृष्टान को उदाहरण शब्द है या ज्यादा प्रयोग किया ना नहीं है तो केवल इसको उदाहरण से प्रयोग किया उदाहरण और प्रतिधारण जिसको कहते हैं विपक्ष प्रतिधारण का नाम विपक्ष ये देख लीजिए समझाऊंगा पर्वतो वन्य मान धुमात यथा मानसम अथवा में यथा हृद पर्वत वन्नी वाला है क्यों क्योंकि धुआं होने से पर्वत अग्नि वाला है क्यों वहां धुआं होने से जैसे हमने रसोई घर मानसम कहते हैं रसोई घर को संस्कृत में मानसम कहा जाता है हिंदी में रसोई घर तो रसोई घर ने क्या देखा था वो अग्नि वाला था वहां धुआं भी था इसे जहां धुआं होगा निश्चित रूप से अग्नि भी होगा यह निर्णय हमने रसोई में देखा यह नैव जहा धुआ नहीं होगा तम वह अग्नि भी निश्चित रूप में नहीं होगा जैसे हृद हृदा मने समुद्र हैं, समुद्र को कथा हृद समुद्र समुद्र इसलिए प्रत्युदारण हो गया इसलिए देखिए जहां पर आपने व्याप्य और व्यापक साध्य हो गया व्यापक हेतु हो गया व्याप्य जिसको हमने पहले व्याप्त व्यापक कहा था वही यहां पर हम दूसरे शब्दों से साध्य और हेतु शब्द भी कह रहे व्याप्य और व्यापक हेतु और साध्य इन दोनों का निश्चय जहां होता है उसका नाम क्या है सपक्ष रसोई घर निश्चय था ना उनको धुआं और अग्नि का संबंध का निश्चय उस नियम का जो निश्चय कहां हुआ था रसोईघर में जहां व्याप्य और व्यापक का संबंध साध्य और हेतु का संबंध जहां निश्चय होता है उसका नाम सपक्ष और जहां उनके अभावों का निश्चय होता उनके अभावों का निश्चय जहां होता है उसको कहते हैं विपक्ष जहां धुआं नहीं है वहां वन्नी भी नहीं है यह न एवं न एवं, जो धुआं वाला नहीं होगा वो तो वन्नी वाला भी नहीं होगा जैसे कि समुद्र धुआं और वन्नी के संबंध का निश्चय वह रसोई घर में भाव संबंध का निश्चय और धुआं और वन्नी के अभाव पर संबंध का निश्चय समुद्र में हो गया भाव पर निश्चय जहां होता है उसका नाम सपक्ष अभाव पर निश्चय जहां होता उसका नाम विपक्ष और जहां निश्चय हुआ नहीं किसी भी प्रकार निश्चय नहीं हुआ निश्चय करना चाहता हूं उसका नाम है पक्ष पर्वत में हमको धुआं दिखाई दिया अब हम बनने का निश्चय करना चाहते हैं इसलिए पर्वत हमारा पक्ष हो गया आगे नक्ष सपक्ष विपक्ष ने कहा जाए पक्ष का रक्षण क्या किया जहां साध्य का संशय हो उसका नाम पक्ष है जहां साध्य का निश्चय हो उसका नाम सपक्ष है जहां साध्य के अभाव का निश्चय हो उसका नाम विपक्ष है अतः इन्होंने इन दोनों ज्ञानों के बीच में कर्मदारे समाज किया व्याप्तिक ज्ञान और पक्ष ज्ञान व्याप्ति इति व्याशिता अतर विशिष्ट पदस प्रकारता पदस्य पक्षधरता ज्ञानम विषयत्वना पदसाथक सरभ संसर्गलाभा व्याकन्नम पक्ष संबंध विषय सारे शब्दों पर घटाना जा रहे हैं एक एक शब्द समाज को लेकर के क्या हुआ कैसे हुआ सारा ले रहे हैं देखिए आपने पहले कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान है ना परामर्श व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म का ज्ञान परामर्श विशिष्ट का है प्रताप विशिष्ट क्या कर दिया प्रताप इन दोनों का बीच में हुआ है कर्मधारा समास ये दो ज्ञान का व्याप्तिक्ञान और पक्षधर्म का ज्ञान दोनों ज्ञानों को समास कर दिया गया समास क्या है कर्मधारय कर्मधारे समासन व्याप्ति एक ज्ञान है पक्षधर्म का दूसरा ज्ञान है दोनों ज्ञानों को यहाँ समाज के तरह बताया कर्मधारा समास करके और समास का अर्थ हो गया भिन्न और यहां धर्मता और ज्ञान का बीच में ष्ठी तत्पुरुष समास हुआ तत्पुरुष समास हुआ है पक्ष धर्मताया ज्ञानम यदि पक्ष धर्मता ज्ञान उस सम का अर्थ भी लेना पड़ेगा हमें पूरा वाक्यर्थ निर्णय करने के लिए उसका अर्थ है विषयत्म अवसद जोड़िए व्याप्ति प्रकार अभिन्न पक्षधर्मता विषयक ज्ञान ये परामर्श का सही लक्षण बना व्याप्ति प्रकार का भिन्न पक्षधर्मता विषयक ज्ञानम परामर्श और पक्ष धर्मता का भी अर्थ आस्पष्ट करना चाहेंगे व्यापति प्रकार का अभिन्नम य पक्ष यक्ष संबंध धर्म को के संबंध विषयतम ज्ञानम पड़ेगा पक्ष संबंध विषय ज्ञानम ये परामर्श का और निष्कृष्ट लक्षण हो जाता है व्याप्त प्रकार का भिन्न पक्ष संबंध विषय ग्ञानम परामर्श इन्हीं बातों को देखो कहा इन्होंने आप न्याय बोधनी को देखते जाइए अत्र विशिष्ट पद से प्रकारता निरूपक प्रो प्रकार। विशिष्ट पद था वो तो प्रकारता का निरूपक है और पक्ष धर्मतया ज्ञान षष्टिया पक्ष धर्मतया ज्ञान में जो ष्टी भक्ति थी वो ष्टी का अर्थ विषय बोधनात्षत्तम अर्थ हो गया और धर्मता पद से धर्मता क्या है संबंधार्थ संबंध ले लिया ठीक संबंधार्थ तत्वात्थ और कर्मधारे समास ना जो कर्मदारे उसके द्वारा किसका बोध हुआ समस्यामान पदार्थ अभेद संसर्ग लाभात समस्यमान इन दो ज्ञानों का आभेद बोध कराता है अभिन्नम समस्यामान मैने जिन दो शब्दों का समास कर रहे रहेगा व्याप्ति का और पक्षधर्म का इन दोनों का बीच में आभेद का बोध कराता है कर्मधारय कर्मधारान पदार्थेद संसर्ग का आभाद अब पूरा जोड़ का व्याप्ति प्रकार का अभिन्नम यत पक्ष संबंध विषय कंज्ञान लग लग और में इतना शॉर्ट व्याप्ति पक्ष यथ न्याति पक्षधर्म जानमर्श अब उसे क्या-क्या क्या-क्या क्या-क्या समास क्या हुआ शब्द अर्थ जोड़ेंगे तो ऐसा सी धूमो व्याप्य आलोकवान पर्वत्या समूहरामर्श लक्षण अस्ती अतिव्या पक्ष निष्ठ विशेषता निरूपता व्याप्त निष्ठा प्रकार था ज्ञान परामर्शित निष्कर्ष कर्तव्य आवे गौर बड़ा खोपड़ी में मार दिया जबरदस्त ले आ रहा है ऐता समूह आलमन ज्ञान में गड़बड़ हो जाएगा धूमो वन व्याप्य आलोकवान पर्वत ऐसा किसको ज्ञान हो गया ज्ञान क्या हो रहा है धूमो वन्नी व्याप्यः अथवा ऐसा और स्पष्ट करता हूं वहनी व्याप्यो धूमहा आलोकवान पर्वत पर्वत पक्ष है आलोक यहां साध्य हो गया जबकि वास्तविक साध्य कौन है वन्नी और धूम है इसके जगह पर आलोक की भ्रांति हो गई ये आना चाहिए तो पर्वतो वन्यमान होना चाहिए वो क्या गया पर्वतो आलोकवान आलोकवान तो आलो कुई। आलो कुई है प्रकाश का ही पे वन्य रहेगा तो भी प्रकाश रहेगा वैसे तो भी प्रकाश करते ही पर्वत में सामान्य प्रकाश सूर्य का प्रकाश लेकिन व्याप्ति उसका ठीक है ये व्याप्ति है वन्य व्याप्ती धुमहान ये व्याप्ति है और आलोकवान पर्वत इतना हिस्सा पक्षधर्म पक्ष का ज्ञान है व्याप्ति प्लस पक्षधर्मता का ज्ञान पैदा हो रखता है यहां पर व्याप्ति हिस्सा भी है पक्षधनता का हिस्सा भी है दोनों मिलाकर जो उसका ज्ञान भी हो गया है तो ये भी देखने परामर्श से लग रहा है इन्हें परामर्श नहीं आपके परामर्श का लक्षण पूरा इसमें गया क्योंकि परस्पर संबंध अपने विशेषण विशेष भाव का जोड़ा हम कर रहे थे ना पहले हमने क्या किया था संसर्गता को लेकर बनाया था ना रजत में याद रखिए रजत रंग था तो, तो रंग रजत उल्टा ग्रहण किया वहां इसलिए क्या करना पड़ा तनिष्ठ विशेषताकार किया था ना निरुप निरपावे हम उसको विशेष प्रकारों के साथ निरुप निरुप जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ते हैं ऐसे गड़बड़ ज्ञान भी देखने में ठीक लग रहा है है उसमें अति व्याप्ती हो जाएगी जैसे बिख रहा है वास्तव में इसको क्या लेना पड़ेगा हे देखे तुम है तब भ्रांति है प्रसिद्ध तो करना नहीं चाहता वो है।, तो है ना उसको शादी क्या होगा तो है वहां पर आलोक साध्य वो है जो सिद्ध करना है मुझे नहीं दिखाई दे रहा आलोक तो दिखाई दे रहा है पर्वत में इसलिए क्या हो गया धूम रूपी हेतु के जगह पर वह आलोक को हेतु मान करके पर्वत में ग्रहण कर लिया धुआं के जगह पर उसने आलोक को पर्वत में देखा है और उस आलोक में धुआं की भ्रांति हो गई हिसाब ने पर्वत में धूम ग्रहण करके तुमने क्या बोला थे ना पक्ष धर्मता ये पर्वत ने अपने धुआं को देखा तो क्या है वो पक्षधर्मता और पर्वत में आलोक को देख रहा है धुआं तो हो हो लेकिन होने से उसके मस्तिष्क में यह व्याप्ति टिका हुआ है और सामने ये देख रहा है मस्तिष्क में व्याप्ति बिल्कुल ठीक है और सामने आलोकवान पर्वत देख रहा है और इन दोनों को जोड़ के पौन विधि बनाना चाह रहा है जैसे आपके पास भी व्याप्ति धूम ज्ञान था रसोई घर के आधार पर फिर पर्वत धुआं देखा आपने दोनों को जोड़ करके पर्वत वीमन ज्ञान पैदा किया ना आपने उसी प्रकार भी करना चाह रहा है उसकी मस्तिष्क व्याप्ति के विराजमान है और उसने लेकिन वहां जो देखा आलोक को हित के रूप में देख पक्षधर्मता के रूप में एंड आपका लक्षण इसलिए जा रहा है कि इस वाक्य में व्याप्ति भी है पक्षधरता भी है दोनों का समझ ज्ञान भी हो रहा है वन्य व्यापी धूम आलोकवान पर्वत ऐसा उससे ज्ञान हो रहा है ना उस ज्ञान के अंदर आपका लक्षण का सारा हिस्सा है व्याप्ति भी है पक्षधरता भी है दोनों एक दूसरे से विशिष्ट भी है जो धूम वही आलोक ज ग्रहण कर लिया भ्रांति है ना ये इस भ्रांति ज्ञान लक्षण नहीं जाना चाहिए जा कैसे? एवं धूमो वन्यव्याप्य आलोकवान पर्वत इकारक समूहालंबनेशलक्षण अस्ती समूहालमन ज्ञान हो गए न अने मुख्य विशेष मुख्य विशेषाला ज्ञान समूहालमन ज्ञान नाना मुख्य विशेष विशेषाला ज्ञान समूहालंबन ज्ञान लक्षण है जिस ज्ञान में मुख्य विशेष अनेक हो जाए पुष्पत है समूहालंबन और यहां भी अनेक है ना धूम भी इसका विशेष्य बन रहा है वो भी बन रहा है अनेकों है आलोक भी है धूम भी है इसलिए एकादृश समूहालंबन में उक्त परामर्श लक्षण अस्ती उक्त परामर्श का लक्षण क्या है व्याप्त विषय पक्ष धर्म का ज्ञानम ये लक्षण उसमें घट रहा है